नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 29 जुलाई 2012 संडे रविवार। आज का जो वीडियो है वो जो अभी अन्ना का अनशन चल रहा है वैसे अन्ना का नहीं है, फोर्ड फाउंडेशन ने जहाँ तक मेरा मानना है टीम अन्ना में से अन्ना को निकाल दिया है। वैसे भी अन्ना की जरूरत एक साल पहले इतनी थी कि एक व 私はあなたの役者と同じように、私はあなたの役者と、私はあなたのフォードファンディションのチームを持っていました。私はあなたのドラマを見ていました。 स्वामी जी, स्वामी रामदेव जी का अनशन है। कालेधन को वापस लाने के लिए और स्वदेशी के लिए हो सकता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचे, और वो नुकसान कैसे कम किया जा सकता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले तो जो अन्ना के भक्त है, या छोटे अनना के भगते हैं, उन्होंने एक campaign चलाया थी, बहुत मीडिया हमें coverage नहीं, नहीं दे रहा, बार बार ये रट लगाते हैं, क्या coverage नहीं दे रहा, कोई भी news channel देख लो, तो उसका 9 घंटे का जो important hours होता है, news channel के time में, सुबर 6 से 9, दो पर से 1 से 3, 1 से 4 housewife वगेरा, उरु रात को 6 से 9 का टाइम, तो ये जो टीवी का 9 घंटे का इम्पोर्टेंट टाइम होता है न्यूज़ चैनल का, उसमें मिनिमम 45 मिनट से एक घंटा अन्ना को कवरेज मिलता है, या मतलब टीम अन्ना को कवरेज मिलता है मिनिमम दिन का, और कुछ कुछ दिन ये कवरेज ज़्यादा होता है, और अखबार में हरेक अखबार के पिछले 15 � अंशन या उससे related खबर होती है, यानि पूरा-पूरा coverage -पूरा उसको मिल रहा है, एक emotional sentiment खड़ा करने के लिए एक नाटक कर रहे हैं कि media coverage नहीं मिल रहा, media coverage नहीं मिल रहा, अब paid media जो है उसने एक बात हर एक आदमी तक पहुचा दी कि छोटे अन्ना है वो diabetic है, और ये भी अधिकतर लोगों को पता है कि डायबिटिक आदमी यदि जिस आदमी को डायबिटीज है वो अनशन करता है तो उसकी तबियत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बेहोश हो जाता है, कमजोरी उसकी बढ़ जाती है, बीमारी होने के चांसेस को बढ़ जाते हैं, तो तीन चार दिन में छोटे अन्ना साहब की तबियत बहुत アンダーれミリ、どのーがないかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えているかを考えて ये कोई प्रेडिक्शन का वीडियो नहीं है होने वाली घटनाओं के संबंध में एक प्रकार का सिनारियो बिल्डिंग और वो हो उससे कैसे बचा सा जा सके उसके सजेशन जो दो तीन दिन में कवरेज बढ़ेगा और दो तीन दिन में जो छोटे अन्य अपवास में बैठे हैं उनकी तबियत लड़खड़ाएगी डायबिटीज की वजह से और 2 अगस्त को रक्षाबंधन है तो पूरे देश में से दो-तीन हजार शायद ज्यादा पांच हजार महिलाएं हो सकता है जंतर-मंतर पे जाके राखी बांधते और राखी बांधते समय ही आदमी जेनुइनली बेहोश भी हो सकता है क्योंकि डायबि� पांचे दिन से अंचन कर रहा है तो एक बहुत बड़ा emotional माहुल paid media खड़ा कर देगा पूरे TV चैनल में जो भी बोलो रोना धोना या melodrama, real life reality show real life reality show last kill reality show तो इस तरह से एक बहुत बड़ा emotional whip up खड़ा हो जाएगा और इससे नौगस की जो अनशन है, हो सकता है उसपे पूरा एक तरह का एक्लिप्स यानी पर्दा ढक जाए यानी वो उसमें वो इवेंट पूरी कमजोर हो जाए। अब पेड़ मीडिया ये सब क्यों करना चाहती है, क्यों इतने बड़े पैमाने पे रक्षाबंधन का उपयोग करके पूरे देश में एक इमोशनल वर्ल्डपुल यानी इमोशन की आंधी खड़ा करनी है, त Facebook के article में भी लिखा, एक पूरा chapter मेंने लिखा है rahulmehta.com slash 301.htm इसमें chapter 45 rahulmehta.com slash 301.htm chapter 45 आ, the game of emancipal missionary pal याने कि Right to recall यानी कि जनलोकपाल with no right to recall जनलोकपाल ये कैसे खड़ा हुआ पूरा जनलोकपाल with no right to recall लोकपाल कि कुछ दो दो ढाई साल पहले हम सब एक्टिविस्ट इंटरनेट पे कोई संगठन नहीं था अलग अलग ईमेल के जरिए ओरकुट फोरम फेसबुक फोरम अलग अलग पोस्ट के जरिए じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ーゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃ e じゃ a じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃゃあ、ゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じじゃあ、じ う一この日の日の日のの日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の t の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の और दूसरा ज़ूरी सिस्टम इनसाइड लोकपाल वो सारे एक्टिविस्ट है नहीं पर आधे से ज़्यादा एक्टिविस्ट को ये बात अच्छी लगी थी स्वीकार कर ली थी ज़ूरी सिस्टम से आ, आ, बाकी जो आदेश थे वो परिचित नहीं थे इसलिए वो पूछते थे कि भाई ये ज़ूरी सिस्टम क्या है पर जिन लोगों को एक्सप्लेन किया जा� प्रोन है, very prone to corruption and nepotism इसलिए लोगपाल के अंदर just system नहीं होना चाहिए लोगपाल के अंदर जो investigation जो final prosecution है वो jury के हाथ में होना चाहिए तो वो सारा एक अलग-अलग लोग draft बना रहे थे कि better लोगपाल draft उसमें right to recall जनलोगपाल और jury system inside जनलोगपाल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 ये कोई आदमी यदि मीडिया का सपोर्ट लेना चाहता है पेड मीडिया का एमएनसी पेड मिशनरी पेड तो वो राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करे वो बात मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठती और जब उनका जनलोकपाल का ड्राफ्ट देगा तब प्लीर हो गया कि उन्होंने राइट टू रिकॉल जनलोकपाल के जो पूरे पेड थे दो वो फाड़ और सऊदी अरेबिया द्वारा पेड़ मीडिया जैसे एनडीटीवी को सऊदी अरेबिया से काफी पैसा आता है इसलिए वो हमेशा सेक्युलर सुडो सेक्युलर या सेक्युलर जो भी बोलो सेक्युलर व्यूपॉइंट रखता है हमेशा वो बांग्लादेशियों की फेवर करता है वगैरह तो इसलिए उनको ये मिशनरी और एमएनसी पेड़ न्यूज� तो हमारी जो ओरिजिनल डिमांड थी वो थी बेटर लोकपाल या जनलोकपाल जो भी बोलो जनलोकपाल विद राइट、right、टू रिकॉल जनलोकपाल और आधे जितने एक्टिविस ज्यूरी सिस्टम को भी स्वीकारते थे मानते थे लेकिन ऐसा कोई एक्टिविस नहीं था जो कि राइट टू रिकॉल जनलोकपाल का विरोध करता हो वो सब राइट � और इन्होंने वो जो सारे एक्टिविस जो राइट टू रिकॉल जनलोकपाल के सपोर्ट में थे उनको दूर किनारे कर दिया और उन्होंने नया ड्राफ्ट दिया जनलोकपाल विद नो राइट टू रिकॉल जनलोकपाल और जाहिर है मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक और मिशनरियों तो वही लोकपाल चाहेंगे जिसमें राइट टू र MP, MLA, Minister, CM, Secretary, Home Secretary, इतने सारे पूरे देश में, Revenue Secretary, इंतर रिश्वत देनी पड़ रही है, समालना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ रहा है, जबी जनलोगपाल with no right to recall जनलोगपाल का सिस्टम आ जाता है, तो हमारा काम आसान हो कि हमको सिस्थ 11 लोगों को ही कंट्रोल करना पूरे देश में जनलोकपाल बनकर घूमेंगे, अधिकारियों को धमकाएंगे, एमपीएमएल को धमकाएंगे, हमारे रास्ते में कोई रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं करेगा, और हमारे कंट्री पे एक एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल बढ़ जाएगा, और वो मुहिम चली काफी चली, जैसे कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो लोकपाल का इंफ्लुएंस कम किया जाए तो 4 अप्रैल 2011 अन्ना का जो पहला अनशन था उसमें उनको पहले राउंड में सफलता मिली कि 4 अप्रैल 2011 के अनशन के द्वारा उन्होंने स्वामी रामदेव जी का प्रभाव देश में कम करवा दिया और फिर से प्रभाव बढ़ने लगा तो 3 जून को बड़े पैमाने 4 जून 2011 4 जून 2011 या 5 ように、Swami が死んでしまったの死んでしまった時に、あなたが亡くなった時に、あなたがったくなった時に、あなたが亡くなった時に、あなたが亡くなっに、あなたが亡くなった時に、あなたが亡くなった時に、あなが亡くなった時に、あなたが亡くに、あなたが亡に、あなたが亡くに、あなたが亡くななたがが亡くなった時に、あなたが アジミペアタイトキアタ、インクワリアティエ、エカーコートメケーショタ、ナゴジェルジャタ、ナキシキピタイオティエ、オッジョアナケジョ、スワミジケジョフォローヘ、ウンキジャケピタイオティエ、ポリスケドワラ、パンダーメアグラガデジャティエ、ティアゲスメカジャタ、イッニピタイウキ、エクウンキアヌイ、ジョラジバラティウンキ、モズビオゲウスキウジャセ、ピタイキウジャセ、ジャンキアナケキシフォローヘ、ウンキクハロンシタニアビタ、ポリスケドワラ。 कहाँ वहाँ 25,000 लोगों की पिटाई हुई थी, वो भी सो रहे थे, कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं और दूसरी तरह अन्ना के किसी समर्थक को कोई आंच भी नहीं आती, तो जाहिर है कि जो मल्टीनेशनल、uh, कंपनी और मिशनरी, क्योंकि अभी अधिकतर पुलिस और मिनिस्टर、uh, है वो एमएनसी और मिशनरी के कंट्रोल में आ चुके हैं, � चल रहा है और उसको पब्लिसिटी भी मिल रही है। जो लोग कहते हैं कि मीडिया अन्ना के आंदोलन को इग्नोर कर रहा है, वो ये देखें गूगल करें पहले स्वामी निगमानंद। स्वामी निगमानंद जी उन्होंने हरिद्वार में 110 दिन अनशन किया, अनशन की वजह से उनकी मौत हो गई। कोई नाटक नहीं था, अनशन रहे वो � खाना लेने से मना कर दिया सिर्फ पानी लेते थे और 110 दिन 115 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई तो भी उनके पूरे अनशन और उनकी मृत्युओं के बाद पेड़ मीडिया ने एक घंटे का भी कवरेज नहीं दिया इसे कहते हैं इग्नोर जब मीडिया को पैसा नहीं मिलता या तो देखता है कि ये आदमी हमारे इकोनॉमिक इंट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 छोटे अन्ना के अनशन को कवरेज नहीं देना था तो इस दम ब्लैकआउट कर देते बार बार ये नहीं चाहते कि अन्ना के जंतर-मंतर पे भीड़ नहीं आ रही इधर भीड़ नहीं आ रही उधर पर जो बार बार लिख रहे हैं वो कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए लोगों का सपोर्ट खड़ा करने के लिए लिखा जा रहा है न कि आ, आ, कवरेज देना शुरू करेंगे और उसको रक्षाबंधन के साथ जोड़ के कि हजारों पहनें, राखी बांधने जाएगी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेगी वगैरह और एक पूरा एक मेलोड्रामा वहाँ पे हो जाएगा और इसमें जो काले धन की और स्वदेशी की मुमेंट के लिए जो 9 अगस्त को मुमेंट हो रहा है वो दब जाएगी तो ये म Divine vision देखने की मेरी कोई capability है, ये तो paid media और paid TV channel पे जो मैं थोड़ा-बहुत देखता हूँ उसके आधार पे extrapolate करके कहता हूँ, मैं बार-बार ये paid media और paid newspaper इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सारे अखबार और सारे TV channel वो paid channel है, आ, एक भी unpaid नहीं है, all journalists are paid journalist, all columnist are paid columnist, all editors are paid editor, वो अक्सर नाटक करते हैं कि वो 20-25% が1つの人たちが1つの人たちが1つの人たちが1つの人たちが1つの人たスが1つの人たちが1つの人たちが1つの人たちが1つの人たちが1つの人たちが1つの人たちの人たちがたちが1つの人たちが1つのが1つの人たちの人たちが1つが1つの人たちが1つの人たちがたがたのがた पैसा मांगने वाले जर्नलिस्ट से उससे भी ज़्यादा बत्तर है वो बड़ी गेम खेलने वाले जर्नलिस्ट हैं इसलिए मैं हमेशा मीडिया को पेड़ मीडिया बोलता हूँ अब अब भारतवादी मां ट्रस्क के कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं इस नाटक से 9 अगस्त की मुमेंट को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए कि यद ジャンロークパールは、ジャンロークパーは、ジャンロークパールは、ジャンロクパルは、ジャンロークパールは、ジャンロークパールは、ジャンロークパールは、ジャンロークパールは、ジャンロークパールは、ジャンロークパールは、ジャンロークパールは、ジャンロークパールは、ジャンロークパールは、ジャンロークは、ジャンロークパールは、ージャンロークパールは、ジャンロークパールは、ジャンクパールークパールは、ジャンロークパールは、ジンロークパクパールークパールは、ジンロー इतना ही नहीं अभी बांग्लादेशियों के संदर्भ में देखो तो जनलोकपाल विश नो राइट टू रिकॉल जनलोकपाल आता है तो बांग्लादेशियों को बहुत बड़ी फायदा हो जाएगा कि अभी सऊदी अरबिया को आसाम में पश्चिम बंगाल में कुछ 200 अधिकारी एमपीएमएल मिनिस्टर वगैरह को रिश्वत देनी पड़ रही है ताकि लेकिन जनलोकपालाने के बाद सऊदी अरेबिया के जो शेख हैं उनका काम और आसान हो जाएगा कि उन्हें सिर्फ 11 लोगों कोई रिश्वत देनी है और यदि कोई ईमानदार कलेक्टर आ गया आईपीएस अफसर आ गया जो कि बांग्लादेशियों को घुसने में रुकावट डाल रहा है तो ये 11 जनलोकपाल है उनकी उनके द्वारा उस क サウディアラビアからチンビパサディラ、バンガレシュコバレパグスネケリエ、タキ、ジャン、ウンコアティアデケ、バーラメ、バレパマネメ、カト IS、i AS, IPS, s アフサル、ミネスター、ジャジ、インサブ तो जनलोकपाल में नो राइट टूरिकॉल आएगा तो और काम आसान हो जाएगा ये सऊदी अरबिया का और चाइना का आ, लाखों की संख्या में बांग्लादेशियों को घुसाने के लिए अब भारत स्वाइन ट्रस्ट इसलिए क्या कर सकता है कि वो अन्ना को छोटे अन्ना को अन्ना तो अब साइड हीरो बन चुके हैं कह रहे है वो कोई हीरो तो रहे वो छोटे अन्ना को सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप राइट टू रिकॉल जनलोकपाल के क्लॉस को जनलोकपाल के ड्राफ्ट में रखने का विरोध क्यों कर रहे हो? वो विरोध कर रहे हैं वो तो स्पष्ट बात है पिछले दो साल से लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई राइट टू रिकॉल के क्लॉस ऐड करो और वो जवाब नहीं दिया �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 हिम्मत नहीं हो रही कि वो राइट टू रिकॉल की बात करे और वो तो वहाँ बजान्तर मंदर के मंच पे किसने राइट टू रिकॉल बोला अन्ना को भी उन्होंने चुप रहने को बोला है कि खबरदार राइट टू रिकॉल की बात की तो आधा दो टीम के बाहर निकाल दिया पूरा के पूरा दूसरे मिनट टीम के बाहर निकाल दे� वो उनकी पोल खुलनी शुरू होगी। दूसरा कि जो सीटी की बात कर रहे हैं, पंद्रह मिनिस्टर भ्रष्ट है, प्राइम मिनिस्टर भ्रष्ट है, तो आप राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर के ड्राफ्ट को गैजेट में छापने की दरखास्त का क्यों विरोध किया? और अभी भी क्यों विरोध कर रहे हो? अन्ना और छोटे अन्ना ने राइ ये सारे ड्राफ्ट गैजेट में छापने की बात का विरोध किया था। आप उनको फोन करके पूछ सकते हो, ट्विटर पे पूछ सकते हो, ईमेल से पूछ लो उनके कार्यकर्ताओं को पूछो जैसा चाहो आप पूछ लो उनसे। और अब वो खुलेआम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी भ्रष्ट है। Right to recall ブラシュは r o c k ラ f のエージェントです。しかはのレイのようなレイアンスのようなレイアンスのようなレンスのようなレインスのようなレイアンスのようなレイアンインスのようなレイアンスのようなレイアンのようなレイアンスのようなレイアンスのようなレイアンスのようなレイアンスのようなレインスのようなレンスなレイアインスのようなのようなレイアンンスのようンのようのようなレイアンスのようなレ ジェズディンは2つの company です。ジェズディンは2つの company です。r e フ i a n c e は2つの refinery です。Reliance は2つの refinery です。Reliance は2つの refinery です。 प्रणव मुखर्जी रिलायंस का एजेंट है वो तो बुरी बात है पर उससे ज़्यादा बुरी बात ये है कि प्रणव मुखर्जी रॉकफ़िल्लर का एजेंट है तो राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट होना चाहिए और अन्ना ने और छोटे अन्ना ने राइट टू राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट यानी प्रजा प्रणव मुखर्जी जैसे रॉकफ़िल छोटे अन्ना के सामने रख सकते हो आप यानी भारत साहित्य में अंतर्स्थल कार्यकर सारे कार्यकर्ता मैं तो आईएसी के कार्यकर्ताओं की भी अविन्ती करता हूँ कि बोलो कि आप राइट तू रिकॉल टेलीकॉम मिनिस्टर राइट तू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर राइट तू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर राइट तू रिकॉल प्र तेलगी के सामने एसआईटी आई थी वो एसआईटी का हेड भी कोई रिटार्ड मतलब एसआईटी का हेड सुप्रीम कोर्ट हाय कोर्ट जज ने इंटरपोइंट किया था बॉम्बे हाय कोर्ट के चीफ जज ने ही तेलगी के सामने जो एसआईटी थी उसका हेड अपोइंट किया था जो 30000 करोड़ का स्कैंडल था फाइनली एसआईटी ने क्या कहा कि ये स्कैं जो एसआईटी का चीफ था, उसने 150-200 करोड़ की रिश्वत ले ली आज से छह साल पहले का 150-200 करोड़ यानी आज का 400 करोड़ हो गया। उसने 150 करोड़ की रिश्वत ले ली तेलगी से और पूरा केस उसने रफादफा कर दिया। ठीक है, तेलगी को सजा हुई, उसके दो-चार आदमियों को सजा हुई, वो तो होना था, 30000 क पूरी की पूरी नासिक सिक्योरिटी प्रेस की मशीनरी तेल की को बेच दी थी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि जब कोई मशीनरी खराब हो जाती है या उसकी टाइम एक्सपार्ट हो जाती है तो उस मशीनरी को जला देना होता है। बेचा नहीं जाता। टाइम में प्रधानमंत्री का ठप्पा है तो मैं उसको जला दूंगा। उसको मै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 アサイティーの社長はたの社長はあなたの社長は t なたの社長はあなたの社長はあなたの社長はあたの社長はあなの社長はあなたの社長はあなたの社長はあなたの社長はあなの社長はあなたの社長はあなたの社長ははなたのたの社長はあなたの社長はあなの社長はあなたたのの社長はあなたはあなたの社長はあなたの社はあなの社長はあなの社長はあなたのあなたの社長はあななたの社長 बांग्लादेशी गुस्पेटियों को भारत से निकालने के कानून गैजेट में छापने का विरोध किया था। उन्होंने बांग्लादेशियों का पब्लिक में नार्कोटेस लेने से विरोध किया था, ताकि एक प्राइमरी फेसी डाउट एस्टेब्लिश हो सके कि आदमी भारतीय बांग्ला पश्चिम बंगाल का रहने वाला या है या बांग्लादेशी क� पर उन्होंने साफ-साफ नार्को टेस्ट का विरोध किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए उन्होंने एराजा के नार्को टेस्ट का भी विरोध किया उन्होंने हसन अली के नार्को टेस्ट का भी विरोध किया तो इस पॉइंट को भी आप पब्लिक में उछाल सकते हो कि भैय्या छोटे अन्ना हस ウスキー、カノン、ガゼット、ノーフィクション、チャプネクト、ダフカウ、カウ、イロー、カレー、アウ、イエサー、バーテリー、ドー、ガス、ラクシャバンデン、セ、パレオジャー、トーチャー、サマイデコ、アマレパス、ボーカメ、ウスメアプコ、メリー、ガルティ、マネア、カバー、アプタ、デル、ポンチャイト、メリー、アマク、カバー、ピシリ、エクサー、セ、ポンチャー、アプケサン、アプネ、ソニー、キアニ、トアキ、ギ、キ、ギ、マト、ピシリ、エクサー、メア、ビディオメイトネ、サー、フェスブク、ウスメメメ、ラガタ、リカウ、 कि एफओर फाउंडेशन के, के एजेंट हैं अन्ना और पूरे अन्ना के छोटे अन्ने और ये स्वामीजी के मूवमेंट को खत्म करने पे तुले हुए हैं ये भारत में ओलिगार्की जनलोकपाल सिस्टम यानी ये कॉलिगार्की की 10-15 आदमी जिसके द्वारा मिशनरी और मल्टीनेशनल कंपनियां भारत पे राज कर सकें इस तरह की व्यवस्था तो अन्ना की जो जनलोकपाल भी तो no right to recall लोकपाल की demand है उसकी हवा निकल जाएगी और अब उसकी जरूरत क्यों आ गई है क्योंकि रक्षाबंधन का समय यदि निकल गया तो रक्षाबंधन के दिन ये लोग बहुत बड़ा नाटक कर सकते हैं देखो करने होने वाला ये मैं नहीं कहता मेरे पास कोई भविष्य ना कोई भविष्यविज्ञान और उसके बाद यदि बहुत बड़े पैमाने पे हुआ तो काला धन लाने की जो 9 अगस्त की इवेंट है, हो सकता है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पे आप छोटे अन्ना को क्वेश्चन पूछो, राइट टू रिकॉल जनलोकपाल के मुद्दे पे आप छोट じゃあ、ございました